इस प्रकार से में जगत का अभाव सिद्ध हो जाता है के सारे टिप्पण बड़ा सुंदर तीन चार पांच छह के ऊपर देखिए तीन नंबर से चलते हैं विवेक पूर्व यो दर्शन उद्देश्य कहा तत्व ज्ञान मनोनाश वासनाक्ष अभ्यास नैराग्य नवेक पूर्वक जो दर्शन है उद्देश्य जिसका दर्शनोद्देश्य तत्व ज्ञान दर्शन है उद्देश्य का कौन है वो तत्व ज्ञानी है जिसका उद्देश्य आप मनोनाश वानाक्ष मनोनाश वासनाक्ष अभ्यान अभ्यस्त अभ्यास न हो गया है है अभ्यास न होना चाहिए तो अभ्यस्तना या तो दीर्घ काटो या तो काटो अभ्यास न बना लो अभ्यास नैराग्य न अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मनोराज और वाह दोनों के दोनों हो जाता है ज्ञान अभ्यास ज्ञानाभ्यास होता ज्ञान अभ्यास कैसे होता है वैसे वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में लीलो उपाख्यान मिलेगा अत्यंत प्रसिद्ध उपाख्यान लीलो उपाख्यान है जो यहाँ इंस्ट्रीन थियोरी जो आज के जमाने में वैज्ञानिक लोग अपने आप को मानते है बहुत बड़े जो स्पेस और टाइम के रिलेशनशिप को दे दिया है तो क्या दिया कुछ और वाले बल्कि उसने यह सिद्ध करने की चेष्टा किया कि भाई स्पेस और टाइम दोनों सर उसी के अंदर सारा चित जगत जगह दिखाई देता है परिणत कर अनुभव में आ रहा है लेकिन यहाँ लीलों का सिद्ध कर दिया स्पेस और टाइम कोई भी नियत वस्तु नहीं होता पारमार्थिक वस्तु नहीं होता किस जगत के अंदर भी अनेक ब्रह्मांड हो सकते इस कमरे के भीतर हो सकते किस कमरे के भीतर में कमरा कमरे के अंदर कमरा कमरे के अंदर कमरा भी हो सकता है टीवी के भीतर टीवी उसके भीतर टीवी उसके भीतर टीवी दिखता है नहीं दिखा देते हैं कहीं यहाँ भी दिखाई हो सकता है वैसे वो कहते हम यहाँ चलेंगे फिरेंगे तो ब्राह्मण टूट फूट नहीं जाएगा नष्ट हो जाएगा नहीं वो तुम्हारा जो अपना काल वगैरह है परिचित स्वभाव वो अलग स्तर का है वो अलग स्तर का है परस्पर कोई विरोध नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी <laughs> भी नहीं है लचीलापन नहीं है वो भी इसके एक वैसा ही वहाँ है वो उसके लिए है जिसके लिए वो आ रहा है उसकी अपनी अविद्या की महिमा उसको वैसे दिखाई देता दिखा है वो ब्रह्मांड आपके अपने ब्रह्मांड के साथ कोई विरोध नहीं करता सकते इसने इस बात को अनंत ब्रह्मांड नायक ही हम अनंत ब्रह्मांड करना है नयन करने वाला है एक के भीतर एक ब्रह्मांड संचालन हो रहा है और करने का प्रयास भी कहते कि भाई वो की अंगूठी में दिखाई दे रहा अनंत ब्रह्मांड और आ जाएंगे खोला सोए सोए में ही योग निद्रावस्था से ही उसको सब संचालन कर लेता है विष्णु की शुरु का किया नो कहा सोया शेषनाथ के ऊपर सोया है, सोया है।, का है? जल्में है। जल्में शेशना, शेशना और शेषनाथ कहाँ है जन्म है जन्म शेषनाथ शेषनाथ के ऊपर विष्णु और शेषनाथ फणों के ऊपर से ब्रह्मांड है और सारे फणों का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है भगवान विष्णु के नाखुन पर पड़ रहा है रिमोट कंट्रोल यहाँ से नाखुन में देख रहे नाखुन में देख रहे वहां से जगत काम चल रहा है और कहा तो आज के वैज्ञानिक इसके सामने है कुछ कुछ नहीं नहीं जब भगवान की लीला विचित्री है हम वो कुछ वो आत्म ही है वो कर्म को ही जल बताया उसमें जो वो जो आप देख रहे नीला रंग दिया ना उसमें वो अविद्या का स्वरूप है और उसमें रजुगुण प्रदान, चंचल एगम कृपना वगैरह से उत्सर्प है उससे जगत उत्पत्ति और जो सतगुण विष्णु बैठा हुआ है समरूपी अधिष्ठान में रज सकिय हो जाता है तो सत्य रूपी जो कार्य प्रकाशनात्मक कर देता है वही जगत का प्रकाशन और कुछ नहीं है तो हर आत्मा में हो रहा हर जीव में हो रहा है हर एक व्यक्ति विष्णु हो गया वहादेव श्रमिति इसलिए आ गया उस कथा को कथा समझ लो अध्यात्म घटाता तो अध्यापष्टि बन जाता है वास्तव में बस सच्चाई तो यही सिद्ध होता है की द्वैत सत्य नहीं है तीनों अभ्यास वर्णन ग्यारह अभ्यास हो या था वसिष्ठी लोबाख्या तचित तत्कनमोम तत्धनम एक ज्ञाभ्या विधुर्बुदा इस बात पंचदश्मी को विचार किए हुए हैं है ना? नर्गाव नोत्पन्नम दृश्यम ना सदा इदम जगदेदी बोधाभ्यास विदो परम का विद्वान लोगों ने जाना था कि सर्गादे नोत्पन्न सर्ग के आदि काल में ही किसी भी प्रकार की उत्पत्ति को नहीं माना गया है अतएव तम नास्त्यव सदा इसलिए सदा ही यह दृश्य है नहीं निश्चय कर इदम जगत यद दृश्यम अहम चेत यद अनुभूत है तथ सर्वम सदा यह जो जगत और मैं करके जो परिचिन आप दृश्य अनुभव करते हैं तो दृश्य वास्तव में कभी भई नहीं इस प्रकार ऐसी ज्ञानाभ्यास को विद्वान लोगों ने कहा है मनोनाश अभ्यास हो यथा मनोनाश अभ्यास कैसे होता है उसी योग में लिखा है तथा अत्यंत भाव संपत्त ज्ञातुश युक्तियासन्ते त्रभ्यास नत्यंत अभावत्तौ अत्यंत भाव का संपादन करने में ज्ञाता को निश्चय करना पड़ेगा ज्ञा वस्तु नुक्त्या शास्त्री शास्त्र के द्वारा और युक्ति से ज्ञातित्व का आपके अंदर जो आपका अनुभव हो रहा है परिचिन जीव भाव जो ज्ञातत्व है उसके अत्यंत भाव का संपादन करने में बहुत प्रयास करना चाहिए और जीव का भी अत्यंता भाव ज्ञता वस्तु और ज्ञात्र रूपा वस्तु इन दोनों वस्तुओं के अत्यंताओं का संपादन करने में युक्ति से और शास्त्र से यदि में वनश का अभ्यास कर रहे हैं ऐसे समझनी चाहिए जब तक आपके अंदर परिच्छन ज्ञातृत्व तो और भाव बना रहेगा तब तक, तक जो है मन का नाश नहीं है समझो मैं ज्ञाता हूँ मेरे से भी नहीं है जब तक आप ग्रहण कर रहे हैं इसमें मन अभी सक्रिय है मन अपने स्वतंत्रता को लेकर कार्य कर रहा है अभी उसकी मिथ्यात्व का नहीं होगा तो मन हो के मिथ्यात्व हो जाए अंतर्गण तो के मित्र निश्चय हो जाए तो फिर आपके जाग आदि अपने आप मिट मिट जाते हैं योग है तो नहीं करता युक्ति का मतलब समाधि शास्त्र विशेष जागृत काल में शास्त्रों के माध्यम से मैं जब जब वित्थान मतलब क्या जब जब वह समय से बाहर आए दिशा कहते हैं समाज से बाहर आ गए जागर व्यवहार में आ गए तो शास्त्रों के माध्यम से हम मन को नाश कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं और योग काल में तो योग की साधना के द्वारा ही मन का नाश जाय स्थिति में पहुंचने की अभ्यास वासनाक्षय अभ्यास यह था तुम वासनाक्षय का अभ्यास वहां वर्णन किया दृश्य संभव बोधे नाग द्वेशान रे प्रतीताया असो ब्रह्माभ्यासुच्छत है कहते हैं कि वे वासनाक्षयाभ्यास कैसा होता है दृश्य असंभव हो गण जगत की उत्पत्ति की असंभावना ये तो चर्चा चल चलो ना जगत उत्पन्नी नहीं हो सकता है जगत उत्पत्ति की असंभावना कर दो जब दृश्य की उत्पत्ति नहीं तो आप दृष्टित्व कहा से रह जाएंगे दृश्य का अपेक्षा से आप अपने अंदर दृष्टित्व तो मानते हो जब ये निश्चय कर दृश्य ही संभव नहीं है ऐसा निश्चित में ज्ञान कर लेंगे दृश्य असंभव असम्भव बोधे नाग द्वेशानवे धनोलिता या असो ब्रम्माभ्यास कहते हैं कि भाई राग द्वेशानवे राग द्वेश विस्तार के लिए कारण ही कारणीभूता दृश्य के ही असम्भव का बोध मात्र से ब्रह्म अभ्यास उसे कहा जाता है जब आपके अंदर इसकी बुद्धि ऐसी बन जाए रति हो जाए प्रेम हो जाए स्वाध्याय में निष्ठा होना स्वाध्याय में प्रेम होना यही बहुत बड़ा राश राक्ष का कारण बन जायेगा स्वाध्याय में निष्ठा बनती नहीं शास्त्र में निष्ठा बनती नहीं ऐसा आप देखते हैं अब जितना परीक्षा में था सात प्रतिशत थे ना परीक्षा में आठ प्रतिशत थी कुछ से जितना पढ़ना पढ़ते रहे जब तक पढ़ना था अब परीक्षा हो गई अब जरूर किया बाकी दो प्रशद ढाई प्रतिशत रहोग छोड़ो अब अगले परीक्षा में क्या है छान दो अगर ये शुरू हो जाए तो फिर भीड़ हो जाएगी वो तो चांद से लेकर ला जाएगी परीक्षा में जरूरत पड़ेगी ना उनको कुछ न कुछ लिखने के लिए ना तो जहाँ चलेगा वहाँ चले जाएंगे कहीं ना कहीं चालू करेंगे चांद की को ब्रदाण्ड को वहां पहुंच जाएंगे तो ये सब क्या उनको शास्त्रों में निष्ठा नहीं है उनको निष्ठा जो स्वाध्याय में है ही नहीं तो परीक्षा के विषय को देखने से मतलब है तो ऐसे लोगों को शास्त्र कृपा हो नहीं उसमें रति बनती नहीं है तो शास्त्र कृपा कैसे होगी और चार कृपा यही योगवा का ने वर्णन किया है शास्त्र कृपा के बिना मुक्ति हो नहीं सकती है आज जितना भी रट लो कुछ भी कर लो शास्त्र दिल में घुसेगा नहीं हृदय में उतरता नहीं वो कान में ही रह जाता जंगम होने के लिए शास्त्र कृपा की जरूरत है शास्त्र कृपा के लिए शास्त्र में निष्ठा होना जरूरत अटूट निष्ठा उसमें बताया रथी शब्द कर धनो जिताया असौ ब्रह्माभ्यास धन यहाँ पर ज्ञान रूपी धन से उदित ज्ञान रूपी धन से उदित उदय उदय होने के लिए ही आप ज्ञान में रति कर करते हैं, शास्त्र में रति करते हैं प्रेम करते हैं निष्ठा स्वाध्याय करते हैं तभी जाकर राग द्वेश आदि का विस्तार करने के कारण ही के असंभव का ज्ञान होता है और उस असंभव ज्ञान का कारण दोस्तों का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है उपनिषद सम्मतम निरोधोपाय दर्शिति विवेक इत्यादि और उपनिषद भी सम्मत है यहाँ पर इसी बात को मूल में बताने के लिए कहा था तो विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम है न उस पर विचार चल रहा था विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम रज्वाम सर्वे जैसे रज्जो में सर्व का लय होता सर्वे लयंगते वज्जो में ही सर्व का लय हो जाने पर सुषिप्त अथवा सुषुप्त में ही दो है यहाँ तो लय को प्राप्त हो जाना है तो सुषिप्त में क्या होता है मन लय को प्राप्त हो जाता है तो विषय का भाव के कारण से कोई ज्ञान नहीं होता यात्र भाव समाप्त हो जाता है ना अब अंतर करेंगे भाई सुषिप्त में और मुक्ति में अंतर क्या है आमनी भाव तो यहाँ भाव, भाव तो भी तो करेंगे अभी विचार आएगा समाज और स्वास्थ्य अनुभाव में मन के स्वर में अंतर वा है कह लय को प्राप्त हुआ है कर लय को प्राप्त नहीं होता इधर गुषिप्ते दैत न सिद्धम दैत से सिद्ध हो गया होने से दैत का सीध हो गया विषय का भाव होने से गारण संलंबा लयंगते सुषिप्ते मनसी वर्तते लयंगत मनसी मन में सारा विषय लय को प्राप्त कर दिया टिप्पण कार्य विभाग यहाँ पर यह विभाग पर समझो निरोधि प्राणायाम साधो निरोध प्रोक्ता निरोध सबसे यहाँ प्राणायामी के द्वारा साधो निरोध उसको विवेक इत्यादि जब बाधात्मक लयो विवक्षित और विवेक इत्यादि के द्वारा बाधात्मक लय को कदम किया लय भी अनेक प्रकार का है ना यह बाध रूपा लय समझ रजवाम विवेदी दृष्टान्ता दृष्टान क्या है रज्वान उसके आधार सुषुप्ते वयंगत इतना अन्वय नचा कारण प्रवेश नाशी थी सुसुप्त व्ययंगत है इस के आधार पर करोगे तो कारण प्रवेश हो गया ये अर्थ अन्वय करना पड़ेगा कारण में सकल कार्य लय को प्राप्त हो गया अन्वय करने के ऊपर है लय अगत का मनसी में अन्वय करोगे सुषुप्ते में अन्वय करोगे कान्वय करोगे दोनों तरफ हो सकता है कोई दोष नहीं है इस शिशु में अन्वय करोगे तो कारण लय बताने पड़ेगा कारण में सब कार्य लय हो गया और मन में कहोगे तो वहां पर आपको लेने में निरोधात्मक लय है या बाधात्मक लय माननी पड़ेगी <laughs> आत्मसत्या बोधे न संकल्पये यदा अमरस्ता तदायाति ग्र भावे तदग्रह सत्य अमनिभाव कैसे होता है बताइए कदम पुनरअम निभात है आत्मसत्या बोधे न शास्त्र आचार्य के उपदेश से आत्मा के सत्यत्व का बोध हो जाता है आत्मा ही एकमे सत्य है और सगत जगत संपूर्ण कौम विद्या है ऐसा जब आपको अनु इसलिए जोड़ा कार्यकाल अनुबोधे न शास्त्राचार्य पश्चात आत्म ही सत्य किंचित बोध होने पर न संकल्पये यदा मन जो है संकल्प वकल्प करना छोड़ देता है जब देख लिया उसने भाई आत्मा ऐसी जगत तो सत्य है ही नहीं फिर जगत के प्रति क्यों संकल्प कर ले जाए मिथ्या वस्तु का संकल्प कोई करता नहीं फिर मिथ्या के दृढ़ निश्चय हो जाता है संकल्प करना छोड़कर नहीं तो कहाँ छोड़ पाता है संविधान पढ़ने के बाद संकल्प तो छोड़ते ही नहीं कहेंगे बल भैया तो हमारा कोई संकल्प नहीं है ये तो भक्त लोग चाहते है ऐसा कह दिया जाता है भक्तों की ऐसी इच्छा है वो ये करना चाहते हैं अपना संकल्प है इसका उनको जगत मिथ्यात्व निश्चय हुआ ही नहीं बोल तो जरूर रहे हैं सब प्रवचन तो वेदांत देते ही हैं ऐसे बोलने वाले जितने ही भी हैं लेकिन उनको अभी जगत मिथ्यात्व निश्चय नहीं है जगत मिथ्यात्व निश्चय हो जाए फिर संकल्प किस बात का क्यों तो संकल्प करेगा कोई तो मन संकल्प किसी चीज को खुद हुआ सत्य हो गया मिथ्या हो गया कैसे संकल्प करेगा वो रोजा पुत्र भी खड़ा होने लग जाए बोलने लग जाए ऐसा कभी होता है क्या मिथ्या से मिथ्या हो कैसे बोलेगा वैसे व्यवहार करेगा तो जो भी जो बाधा सामना रूप दृश्य मात्र रूप दिखाई देते रहता है तो इसलिए उसके साथ कोई संबंध ना होने से संकल्प विकल्प नहीं हो तथा अमर स्थान जब इस प्रकार से मन संकल्प विकल्प को करना छोड़ देता है नहीं करता है तभी तदा उसी समय समझो यह मन क्या है अमनी भाव को अमन स्था मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है ऐसे कैसे हो गया की ग्राहिया पावे तुद ग्रह अवस्था में ग्राह्य ही नहीं रह गया जैसे दाही अभाव अग्नि रुष्टत्व भी नाचते वो अब लकड़ी आई नहीं सब चल चल के खत्म हो गया राख हो गया अब किसको चलाएगा वो भी अग्नि ठंडा सा हो जाता है दाह ही नहीं रह गया तो अग्नि का रुष्टत्व जैसे ग्रहण आप नहीं कर सकते उसी प्रकार जब ग्राह्य ही नहीं रह गया मन ग्रहण किसको करेगा तीसरे कहते ग्राह्य वस्तु के अभाव हो पर मन ग्रहण आदि विकल्प से रहित हो जाता है शून्य हो जाता है है आत्मव सत्यम विधि आत्मसत्यम आत्मना सत्यत्म सत्यत समाज नहीं करना है आत्मैव एक धर्म हो जाएगा आत्मा में इसलिए कहते हैं आत्मा में कोई धर्म नहीं मानना है सत्यत्व को इसलिए भाषिका बह सत्य आत्म ने सत्यतम कर देंगे गड़बड़ लोग है ना इसलिए आत्मैव सत्यम करना समाज सत्य रूपी आत्मा आत्मरूपत्यता अभेद आत्म सत्यम आत्मसत्यम मृत गायत मृत गायत्य सत्यम गाय नीक उसीवत यहाँ पर, पर हैं आत्म सत्य प्रमाण नृत गायत्यम ईश्वर है ईश्वर स्पष्टी करते जो कुछ भी है केवल वाघ विलास मात्र ही है मिथ्या है अतव जो है मृत्यु जहाज सत्यवाद एक घटा दी अपेक्षा से तो यहाँ पर भी आत्मा संकल्प कार्यो की अपेक्षा से सत्य है तथ्य शास्त्राचार्योपदेश इति अनूल अवबोधि आत्मसत्यामा का शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात जो अवबोध हो जाता है उसका नाम आत्मसत्यानुबोधा कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश के बिना हो नहीं सकता केवल शास्त्र पढ़ने से क्या बात ही वाला है लक्षण होता है कहीं ये नहीं लगता केवल शास्त्र से हो जाएगा मेरे सब अपने घर में बैठे छात्र पढ़ ले नहीं छात्र और आचार्य उपदेश भी गुस्सा शास्त्र उपदेशा देगा अज नहीं कहेंगे क्योंकि शास्त्र का वास्तविक भाव और उसके जो लक्ष्यार्थ उसको समझाना एक आचार्य के उपदेश के बिना हो नहीं ज्ञान नहीं कर सकते जितना भी बढ़िया पढ़ने पूरा पढ़ने बोलो तो बड़ा धड़ा धड़ पढ़ के सुना देगा लेकिन उसकी करने बोलो तू बोलो नहीं समझा नहीं सकता उस चीज को तो को समझाना पढ़ लेने में बहुत अंतर है कहीं तो विद्वान ऐसे होते मेरे पढ़ने नहीं आता पढ़ते अशुद्ध अशुद्ध पढ़ते बुधवार है आचार्य पाठ चला रहे और मूल पाठ करना ही नहीं आ रहा है ऐसे भी देखा स्टेज में भी टोक दिया दूसरे लोगों ने क्या आप मंत्र पाठ कर रहे हैं उलतापुर पाठ ऐसा नहीं है वो भी बड़ा बुरा लगा लगाओ अपने आपको क्यों आचार्य मानते बेकार के पहले योग्यता को प्राप्त करो पार में देखी जाएगी आसन वो होता है जल्दबाजी लोगों को है सब आचार्य उपदेश देना चाहिए समस्या है हमसे पूछे महाराज आप आचार्य कैसे हो गए मैंने कहा हमने कब काम हो गए हैं? मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो है ना वेदांत आचार्य कोई आचार्य नहीं हो किसी ने कहा आचार्य हो गए नाम हुए हैं ना हमें कोई बना सकता है हम तो आचार्य हैं ही नहीं तो हमने सुना आप जैसे कोई आचार्य नहीं है यहाँ पर उसे आपने सुना होगा हम क्या कर सकते हैं मैंने कहा हर सुनी हुई बात सत्य नहीं होती है जानते ही ना मैं कहा इस तरह से भी सत्य नहीं झूठ जाऊ ये सारा देखते रहे तो बोर्ड भी तो लिखा हुआ है पाठ चलते हैं। चलते तो हैं। चलते है इसका थोड़ी आचार्य हो गए कोई पाठ चलते जरूर है यहाँ और सुनते सुनाते जरूर है संशय नहीं है इतने मार्च से कोई आचार्य नहीं कहा जा सकता और कोई सर्टिफिकेट से बनता भी नहीं आचार्य बनाया भी नहीं जा सकता वो तो परमात्मा कृपा से हो जाता है जो है सो है उसको क्या तुम कहोगे क्या है क्या नहीं होगा किसी कहने से थोड़े हो जाएगा नहीं तो बहुत वाला दुखी था हमने उनको समझाया फिर बाद में कैसे एक पाठ करना मैंने कोमा लगाओ कहाँ रुकना है स्टेप बाई स्टेप कैसे पाठ करोगे ये तो ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं पता ही नहीं इसलिए आचार्य के मुख से सुनना जरूरी होता है वह देखना पड़ता है कहाँ रुकाए उच्चारण करते पाठ कर कहाँ रुक करके क्या समझा रहे हैं यही पूरा पड़ गए यही मुख्य है ना अनवय करके शब्द एक एक, एक पंक्ति आराम से उठा करके कई बार आदि पंक्ति समझानी पड़ती है फिर आदि पंक्ति उसके बाद समझाया जाता है क्यों ऐसे कर रहे है? क्या क्या तरीका उस ग्रहण किए बिना चिंतन भी नहीं होगा मनन भी नहीं होगा बाहर में कमरे में जाके बैठोगे तो सुन सुन पढ़ते जाओगे तो को समझ में आएगी नहीं किसी को ध्यान देनी चाहिए पर नंबर कद आचार्य केवल शास्त्र के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर सकते है बिना आचार्य की सहायता का शास्त्र उपदेशम मनु अवबोध आप सत्या अनुबोध अभावतया न संकल्प जब ऐसा निश्चय कर लेता है इसी से क्या हो गया संकल्प भूता जगदात विषय ही नहीं रह गया अतव न संकल्प दृष्टान ज्वलन इवाग्न जब ही नहीं रह गया लकड़ी ही नहीं रह गए तो अग्नि का उच्च ज्वलन रूपी कुष्टता आदि का अनुभव कैसे करोगे काले जब ऐसा हो जाता है तदा उस समय तस्वीन काले अमनस्ताम अमनी भाव यादी अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है ग्रह मनो अग्रह ग्रहण विकल्प नर्जित तो क्यूँकी ग्राह्य का यह भाव जब हो गया तो वह मन जो है किसी भी चीज को ग्रहण करने का विकल्प ऐसी रहित हो, तो हो जाता है। ग्रहणात्मक विकल्प से वह रहित हो जाता है निरोधा प्रणाम परिणाम विधुरम भवन करता निरोधात् जो परिणाम है तो उस परिणाम से फिर कोई दूसरा परिणाम उस वृत्तियों का होता है योग समकार वृत्ति विशेष का नाम योग है सिद्ध्य योग सिद्धियम समे और उसी समत्व क्या करे आप निरोध और आगे जो तो स्पष्ट मन में करके बता दिए ना उस निरोध रूपी परिणाम विशेष क्योंकि चलम गुण्तम इसका स्वभाव है गुणों का तो चलते ही फिरते रहेंगे तो रुकने वाले है ही नहीं शरीर अंत करने मन तब तक तो परिणाम तो होते रहेगा परिणाम किस रूप में हो रहा है वो देखना है परिणाम तो होगा लेनो परिणाम चैतन्यकार में हो गया चैतन्यकार परिणाम का मतलब क्या बिंब प्रतिबिंब को एकता को प्राप्त कर अब तक बिंब से प्रतिबिंब ने क्या किया जगत में डाल दिया बार बार बताते हैं भाई अमावस्या के दृष्टांत को ध्यान में रखो चंद्रमा सूर्य के किरणों को प्रतिफलित करता है जगत को दिखाती है संपूर्ण शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में भी दिखाती दिखाती दिखाते अंत में क्षीण होते हो तो कहाँ चला जाता है तो सभी प्रतिफलन कहाँ गए सूर्य से किरण आए आते तो जरूर है चंद्रमा के ऊपर नहीं आते है उस दिन आते तो जरूर है प्रतिफलन गए कहाँ आपको मानना पड़ेगा वापस बिंब बिंब बिंब के के लौट गए। प्रति प्रतिबिंब को प्राप्त है। तभी प्रतिफल जरूर है उसी परतन से चेतनी का प्रतिबिंब इस मन रूप अंत तो पड़ेगा ही लेकिन वो पड़ता हुआ प्रतिफलन चेतन प्रतिफलित चेतन वृत्कार में भी परिणत हो जाएगा लेकिन वृत्ति चिंतन होकर के वह किसी विषय के साथ अभिनन्हींता इतना ही वह अनुकर हो जाता है स्वरूप का अनुकरण कर जाता है तो हैं, निरोग परिणाम से अतिरिक्त परिणाम से रहित हो जाना अपनी भाव कहा जाता है मेरे मन ही नहीं रह गया मन मर गया ऐसा बात नहीं है मन तो रहेगा और उसका परिणाम भी होते रहेगा इन परिणाम जैसे को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति का तो सकता तो नहीं कोई ब्रह्माकार बना थोड़ी कुछ बात तो तो तो तो क्या मन क्या आत्मक है कार्य है वो उसकी वृत्ति निकलेंगे और वो वृत्ति का विषय क्या होगा तो स्वरूप ही है स्वरूपानुकर हो जाता कर कर है इसलिए कहा गया स्वरूपानुकर सदप्रयोग करते हैं स्वरूपानुकर ब्रह्म को स्वरूप और कदाकार को प्राप्त कर गया तात्पर्य है कि वह उस समय में वह परिणाम विषय को ग्रहण नहीं कर रहा है और प्रतिफलन स्वरूप की ओर है चेतन वहां से आया और वापस उसी पे चला गया। सामान्य से आया हुआ सामान्य में चला गया। दर्पण को लेकर के भी आप देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं दर्पण लेकर बाहर खड़े हो जाओ और सूर्य के किरण को करते जाओ तो इधर अंदर आते रहेगा और वापस सूर्य की ओर कर दो तो क्या होगा अब दिखते भी नहीं है वहां से किरण आ रहा है दिखा वापस दिख किरण जा रहा है दिखता ही लेकिन वहां से किरण आता हुआ दिखेगा प्रतिफलन जरूर दिखता हो रहा है दर्पण के ऊपर जब पड़ रहा है तब दिखता नहीं कि विशेष कोई किरण वहां आ गए आता हुआ दिखता लेकिन दर्पण से निकल दो जरूर दिखता लेकिन जब वो वापस उसी की ओर कर दो तो कहा जाएगा ना, आता हुआ दिखता, ना जाता हुआ दिखता है, वास्तव में आ भी रहा है जा भी रहा है इसमें कोई संशय नहीं था उसी यहां पर भी सामान्य चेत अंतकरण में आया और अंतकरण में प्रतिफुलित होकर वापस सामने में ही लीन हो गया वो परिणाम मंत्रण की वृत्ति का परिणाम तो होते रहेगा ना सामान्य आकार नहीं परिणत हो गया ठीक पड़ेगा भले ही उसका आना ना परिणाम होना कुछ भी अनुभव में नहीं आएगा आपको इस विशेष रूप ना, रहना तो सामान्य आकार को प्राप्त कर रहा है उसी अवस्था को निरोध अवस्था समाज अवस्था इत्यादि का, तो इस प्रतिबोध वीतम केनो परिषद में खा एक ज्ञान आकार वृत्ति हुई दूसरी ज्ञान आकार वृत्ति हो रहा इस बीच की अवस्था को पकड़ने की कोशिश करें वह बीच में सामान्य है और तो रजनीश के ध्यान का मुख्य आधार यही था प्रतिबोधवी शो में तो सही था वो बाद में जैसे धन ऐसा बिगड़ गया और सत्यानाश हो गया बात अलग चीज है लेकिन उसकी प्रारंभिक ध्यान क्रियाओं को सुनेंगे आप उन्नीस सौ की आपको तो पता चलेगा वो तो इस पर जोर देता था एक शब्द बोला दूसरे शब्द बोला दो शब्दों को आपने सुना इस बीच में क्या था दोबारा सुनो के कौन करता था फिर बंद करता था फिर ऑन करता था अब क्या देखा क्या सुना तुमने पहले एक शब्द सुना है बाद में एक शब्द सुना है बीच में कहा थे तुम बताओ मैंने एक उसने तरीका थी उसके अपने तो शास्त्र आदरिति था प्रतिबोधवी तक तो को ही लेकर के चल रहा है वो भी मैंने वो ध्यान अपने को भी अंदर करते हैं तो ध्यान करने का मतलब ही क्या होता यही तो होता ही है वृत्तियां तो आ रहे हैं जा रहे हैं एक वृत्ति विशिष्टा करवा दूसरे वृत्ति विशिष्टा करवा दो विशिष्टा कर वृत्तों बीच के सामान्य आकार को ग्रहण करना यही ध्यान और कुछ नहीं है वो तो नहीं कर पाते हैं तो क्या करें अब कुछ ओम ले के उस पर देखो कहेंगे और क्या कर सकते हैं अनेक साधन को बताया गया है धीरे धीरे मन को अभ्यास करा उस बीच के सामान्य आकार वृत्ति को ग्रहण करने का जिस दिन वो ग्रहण हो गया वह ध्यान खत्म हो गया जिस दिन वो ग्रहण हो जाए और वो समय व्यवहार में इसका प्रयास कर सकते हैं अभ्यास जाना, 24 ना चौबीस घंटा हो टीवी देख रहे हैं तो वहां भी कोशिश करो चित्रों को ध्यान न चित्रों के बीच के सामान्य प्रकाश को ग्रहण करने की कोशिश करो नावा का शब्द रूप को कोई ध्यान न देकर के उसके बीच का जो सामान्य प्रकाश है चित्र चित्रों का बीच का सामान्य प्रकाश है उन्हें ग्रहण करने की कोशिश करो वो भी ध्यान है किसी भी दिन जिस क्षण आपको सामान्य ग्रहण करने की क्षमता आज जाए वो शिक्षण समझो आपकी मुक्ति हो गई फिर ध्यान नहीं लगता जगत विख्या ध्यान नहीं हो पाता है तो उसके लिए अनेक अन्य अभ्यासों का वर्णन किया गया है कि ताकि आप वहां तक पहुंच इधर सके ग्रहण विकल्पना वर्जतम पर व्याख्या करते हुए लिखा इन्होंने निरोला परिणाम ठीक है ये तो मनिभाव हो गया तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज यदि असत्यम तरह के नम अजम मात्र विबुत्त यदि समस्त द्वैत असत है फिर किस साधन से हम इस आत्मा को अनुभव करेंगे कौन अन करेगा दूर्ण है जो मन है अंतकरण है बुद्धि है सब असत हैत्मा को कौन अनुभव करेगा किस साधन से अनुभव बहुत सुंदर प्रश्न है यहाँ तरीके नुभव करोगे जान पाओगे यदि चेद उच्चते कौ गते भाई अकल्पकम मदन जानम ज्ञे भिन्नम्ष ब्रह्म नेयम मदन नित्यम अजय आज के द्वारा आज को जाना जाता है आज से आज को जाना जाता है आता तो स्वयं प्रकाश उसको किसी के तरह जानने की जरूरत नहीं है उसको जानने के लिए केवल ये जो आरोपित वस्तु है इनको हटाने की जरूरत है आरोपित वस्तुओं को हटा दो नीति नीति से अपने आप को अकल्प अजम संपूर्ण कल्पनाओं से रही थे अजन्मा है जब की मात्र स्वरूप है यह ज्ञान जो आत्मा है और तत्व ज्ञानी लोग ब्रह्म जिसको हम पहले कहते ब्रह्म ब्रह्मा कर वृत्ति बनाओ ब्रह्मचिंतन करो ब्रह्माभ्यास करो ब्रह्म का निध्यासन करो ब्रह्मचिंतन, ब्रह्म ब्रह्म आदि का विषय जो ब्रह्म है, लटपटा के नहीं लेना कौन है? ब्रह्म। जिसको पूर्व में अज्ञान काल में शास्त्र का विषयित रूप ने ग्रहण किया आचार्य उपदेश का विषित्व रूपे न ध्यान का विशेष रूपे ने आपने अभ्यास किया नित्यासन का विषय रूपे ने अभ्यास किया है वो ब्रह्म को ग्रहण करना कहते हैं वह ब्रह्म रूपा जो विषय है अजरूपा ज्ञान से अभिन्न है ऐसे बड़े ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं अतव ब्रह्म न्ययम अजम नित्यम इसलिए ब्रह्म रूपी जो है वो खुद क्या है ज्ञान से अभिन्न है ज्ञान क्या है अज है नित्य है अजय ब्रह्म रूप ज्ञे भी अज और नित्य है इसलिए अजैन अजम विभु इस वह, ज्ञान से, वह ब्रह्म से नहीं समझो और उसको नित्य है समझो अतः अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञ रूप आत्म तत्व को आप ज्ञान समझो इसलिए अजन्मा ज्ञान से अजैन मने ज्ञाने न अजम मने ब्रह्म ज्ञान से अजुरूपी ज्ञान से अजुर ब्रह्म को आप अनुभव कर सकते हैं अर्थात अन्य किस भी इंद्रियार्यों का वृत्ति द्वारा जिन ज्ञान से आप उसे अनुभव नहीं कर सकते अकल्पगम सर्वकल्पना वर्जितम अकल्पगम वह ज्ञान कैसा है अकल्पक है मैं संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है अतएव अजम ज्ञानम इसलिए ही वह ज्ञान कैसा है अज है जब जब स्वरूप उपलब्धि स्वरूप है अनुभूति स्वरूप है वो अनुभविता भी नहीं अनुभवी भी, भी नहीं कि अनुभूति रूप ही है वो यथा मना कामारी अनेक आकार अवस्थम बहुत न तथा इधम मात्र स्वरूप ज्ञानम व परिणाम मन के समान अवस्थान्तर कल्पनाओं से रहते मन जिस प्रस का अनेक आकारों में परिणत होते रहता है वैसे यह हाँ परिणामी नहीं है अतएव वज्ञानम जिसलिए परिणामी है इसलिए ज्ञान अज है वह जित रूप है जीन परमार्थ सदा ब्रह्म परमार्थ सदरूपी ब्रह्म से वह से अभिन्दम प्रचक्ष दे कथि के ब्रह्म विदाह कान कथन करता है से ऐसा अनुभव करते हैं तो उनका कहना है कहने का तात्पर्य विद्युत अनुभव सिद्ध है सभी के अनुभव का विषय नहीं ऐसा अनुभव सभी नहीं कर पाते हैं कि सभी तो अज्ञान ही है ज्यादा है ना इसलिए कहते विद्वान लोग कहते इसका मतलब अनुभव सिद्ध है ये विविध अनुभव सिद्ध भी नहीं है विविध के लिए ज्ञान ज्ञान विभाजन है और विद्वान के लिए ज्ञान यही अभिन्न है नहीं विज्ञात विज्ञात प्रलोप विदि अग्निष्ट वज्ञाता जो विज्ञातृप्त स्वरूप है उसका भी प्रलोप कभी नहीं होता अग्नि का उष्णता कभी लोप नहीं होता एक दाही का अभाव होने पर अग्नि की उष्ठता का आपको अनुभव भले नहीं आवे लेकिन अग्नि के उष्ट स्वरूप नष्ट नहीं होता क्योंकि वह उष्ठ उष्ठता अग्नि का अपना स्वरूप सा है अतएव जो है अग्नि जिस सूक्ष्म रूप में तो उसे सूक्ष्म रूप में उष्टता रहेगा स्थूल रूप में अनुभव करने के लिए आपको दाही की अपेक्षा हो जाता है इसी रोज निर्गुण निराकार विशुद्ध भ्रम अनुभव करना है अब विशिष्ट रूप में अनुभव करना है तो उपाधियों की अपेक्षा है अनुरी ब्रह्म अनुभव करने की किसी उपाधि की अपेक्षा नहीं है यह कहने का तात्पर्य विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि इत्यायश्र्ति इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट यह है जो आनंद रूप है जो ज्ञान रूप है वही ब्रह्म अभिन्न है ती वेषण उसी विशेषण रूप यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म जेयम य औष्ण्य अग्निवद अभिन्न इसलिए वाया जो ब्रह्म ज्ञेम क्या करें कर तस्वीर विशेषण उसी का विशेषेय कैसा क्योंकि जो, जो ब्रह्म है ज्ञेय यौरी साम ब्रह्म ज्ञेय यहाँ पारशं ज्ञान ज्ञान का ज्ञे कौन होगा ब्रह्म ही होगा स्व मैने ज्ञान से ज्ञानस्य इसलिए ब्रह्मभूत ज्ञान से यहां पर विषय बना दिया ब्रह्म ज्ञ म औष्निवत् जिस प्रकार औषण्यता अग्नि से अभिन्न उसी प्रकार जेऊता ब्रम्भे अपना ज्ञान से सर्वभूत ज्ञान से अभिन्न है तेना हो गया होकार तो मात्र काटना आत्मस्वरूप के ऊपर वाले काटते बस बाकी हुआ है तेन आत्मस्वरूपेणेन ज्ञान अजम ध्येय आत्मतत्व स्वयमे विद्युत अवग्छति आत्मस्वरूप अजात्मक ज्ञान के द्वारा अशरूपो ज्ञे आत्मतत्व वह स्वयं ही अनुभव में आ जाता है अवगचती इसको यह आत्तावरण कर लेगा वह अनुवात स्वयं ही खुल जाता स्वरूपानुभूति हो जाती है विवरण स्वाम स्वप्रयोग अवगत स्वयं एव अवगत नित्त प्रकाश स्वरूप था जैसे सूर्य है नित्य प्रकाश स्वरूप है जैसा ठीक उसी प्रकार से सूर्य को सूर्य भले को प्रकाशित करता है लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने के लिए सैन्य अपेक्षा नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्म सर को प्रकाशित करता हुआ उसकी खुद के प्रकाशन करने के लिए सैन्य अपेक्षा नहीं है नित्य विज्ञान ही रसघनता ज्ञानांतरम नापेक्षित इत्यर्थ न ना ज्ञानांतरम अपेक्षित है नित्य विज्ञान ही रसघनता नित्य है वो विज्ञान एक में वो ज्ञान स्वरूप और रसघने आनंद भी है इसलिए उसके अनुभूति करने ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है न ज्ञानांतरम अपेक्षित इत्यर्थ कहते ठीक है आपने जो बातें कही है उसको संग्रह करके बोल रहे संकल्पम निरिंद्रग्रह प्रशांत निगृहित ये आपने कह दिया आप सत्य का शास्त्राचार्य प्रदेश के द्वारा अनुभव होने बोध होने पर संकल्प को न करता हुआ बाय विषयों के हो जाने के कारण निरंजन अग्नि के समान प्रशांत होकर निगरहित होकर निरुद्ध यह मन रहता है ये आपने कह दिया एवं मनसोई अमीमी भावे द्वैता भाव उ और मन के अमनी भाव को कथन करता हुआ आपने द्वैता भाव को भी निश्चय कर दिया है द्वैत से मनस्पृत मात्र आपने ऐसा मना ही ना सब द्वैत क्या है मनस्प जैसा स्वप्न में द्वैत मनस्पनित है न भी समझ रहे थे ये आप द्वैता भाव कहा था ना वहाँ उसी को आधार पर करके कह रहे हैं मन के अमर भाव में द्वैता भाव को भी आपने निष्कर्ष का कह दिया है कस्य एवं निगृहित्र निगृहित मन का अंतर दिखाना है सुषुप्ति के साथ निगृहित मन और लीन मन में क्या अंतर निरुद्ध मन और लीन मन में क्या अंतर है में लय होता है निरुद्ध नहीं है मन और समाधि में या ब्रह्मानुभूति काल में जीवन मुक्ति काल में मन निरुद्ध है दोनों में ज्ञान बताओ। लीन अवस्था में तो मन गया है अविद्या आदि से युक्त है निरुद्ध अवस्था में नहीं है कुछ भी नहीं है अविद्या आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मन निष्क्रिय है या मन सक्रिय होते हुए भी विषव में क्या मन निष्क्रिय भाव को प्राप्त कर रहे हैं और यह मन निष्क्रिय नहीं है अभी आपने बोला वृत्ति परिणाम हो रहा है वो का हो गया प्रणाम नहीं है ऐसा नहीं है यहाँ पर ये अंतर दिखाने के लिए बोल रहे निगृहित मनस निर्विकल्प धीमद प्रचार उसके समान सुश्रुति में नहीं निगृत से मन सौ निरुद्ध जो मन है निर्विकल्पस्या सर्व कल्पना शून्य मन जो है धीमता वेक युक्त मन का जो प्रचार है जो व्यापार है जो व्यवहार है जो प्रसारण है वृत्ति रूपेण जो अभिव्यक्ति है, रूपे है सात वो क्या है वो विज्ञेय रूप ही हो जाता है जानने योग्य वो तो योग्यों के द्वारा ही जानने योग्य सभी के तरह योग्य नहीं है सुषिप्त अन और शिषिकाल में जो होता है चित्त, चित्तृत्ति वह अन्य प्रकार की रहती है निवृद्ध अवस्था के समान नहीं होता न तत्व अवस्था के समान नहीं होता मन सुषुप्त अन्य ट्यु न तम खी पौनरुम चिन्ह न तथ समहा शिष्य तथा समह भी कार्य पुनरुक्ति दोष पते <coughs> नहीं अन्य समत् और एक रूपत बाबा अन्य में बहुत अंतर